श्री श्रीरामकृष्णकथामृत षठपरिच्छेद दक्षिण राखा महाशय महिमादिह श्रीरामकृष्ण से हते आघाता सधि जगन्मा चाह प्रभु दक्षिण प्रकोष्ठ अवतिषे वेलादा शनिवासर फेब्रुवरी मसल से द्वितीय दिवस चुीष्टादश्रीष्टवर्षा नवत्कशतम बंगाब्दस मघमस विंशोदिवस मघीया शुक्लाष्ठी एक श्री प्रभु भावाष्ट सन् झाऊ तरूतल प्रति ग सहचरा भावाद सहचराभाष्टनी समीपे निपति तेन तर वामीस्थनच्युत जात आघात तीव्रो जाता है मटर्माश महोदय कलिकता भक्भ्यो बाड्याजोपचारा आनीतवां श्रीयुक्तराखाल महिमाचरण हाजरा इद्ता प्रकोष्ठे सी मटर्मोदय सगम्य भूतले उन्नता सन श्री प्रभो पादरामकृष्ण किं भो किर्जाईदानोगग्यम जात किस्टर महाशय आ महोदय श्रीरामकृष्ण महिमाचरण प्रति भो अहम यंत्री परुत एवं संवृत लघुखटोपरी उपष्टी महिमाचरण स्वतीर्थदर्शन प्रसंग कौती श्री प्रभु शृणती द्वाद वर्ष पूर्व काली तीरदर्शन महिमाचरण काश्या शिक्रोल स्थन से एक उद्या एक ब्रह्मचारिण अपश्यं अवदत अस्याने विशति वर्षा अस्तु क्योद्यानम जाना मृतवा मृतिम करो महोदय अहम अवदम न तदा अवदत नर्मदा तीरे नर्मदातीरे न्यासनम अपश्यं अंतरे गायत्री जप कौती शरीर पुकोदगमोव किंच प्रणव गायत्री च यद ये उच्चारे उपास्स भवति श्री प्रभु बालस्वभाव सुधाभव मास्टर महोदयम वदति, महोदय वदती कव किसी राखाला प्रेक्ष्य्री प्रभु भंगो भवति, प्राकृत बाकृतभूम अवतर्त श्री प्रभु वदती अहम दिलीपीमीठा जलमह पायामी श्री प्रभु, श्री प्रभु बालक स्वभा क्रंदन जगन्मातर कथयति ब्रह्म दशाम कथ मे मम हस्ते अतिव अस् मतीवीड़ा राखाल महिमाचरण हाजरा प्रभृति प्रति किं मे आरोग्यम सैत् भक्ता लघुशिशु यहां प्रबोधयती तवत् वदी अवश्य आरोग्यम सैत् श्री श्रीरामकृष्ण राखालं प्रति यद्यपीररक्षणी तव दोषो नास्थ येष्टनीपर्यत न ग्छेय श्रीरामकृष्णस सन्तान भाव ब्रह्मज्ञा ने कोटि नमस्कार श्री प्रभु पुनरपी भावाविष्टो जाता है भावावेष्ट सन् वद ह किच्मा मह्यं ब्रह्म ज्ञान दत्वा विसंग मा मातर्मह्यं ब्रह्म ज्ञान महंत तो पुत्र भीत मम मात्र प्रयोजन ब्रह्मज्ञा मे कॉटिशो नमस्कारा तत्भ्योयेभ्योय आनंदमयी आनंदमय श्री प्रभु उच्च आनंदमयी आनंदमयी वदन क्रंदती वदती अहम तेदा खिन्नोस्मे श्यामी ई मम मतरी प्रबुद्धायां सत्या मम गेहे चौर्य श्री प्रभु पुनर पुनर्मातर वदती मैं कि अन्याय किमह कि कॉमी माता तम तो सर्वक अहम यम तो ये राखालं प्रति साहाँ पश्य पतनीय आहत पुनर्वदी माता किहतन्ा नहम तत्खेदा खिन्नोस्म श्यामे तयि मंमा प्रबुद्धायां सम मं गेहे चौर्य सप्तम पर छेद कथम ईश्वर आह्वनीय व्याकुब प्रभु श्रीरामकृष्ण बालकवत्न तथा आलपति बाको यहाँ पीड़िता सन अभी एकक हसन, एक एक हसन क्रीडन च वर्त महिमादि श्री सहाँ कौती श्रीरामकृष्ण सच्चिदनंदम्फम किमपि न जाता महोदय विवेकवैराग्यु्य कि वस्तु विद्यार संसारिणुराग क्षणक तप्त पुटे जलम यवत्ति पुष्पेक दृष्टि एवं वब्रूयात अह किय विस्मक ऐशी सृष्टि व्याकलता अपेक्षिता पुत्रो विषय विभाग कृते उजयती तदा पितरौ द्व मिथौ विमृशत पुत्र च पूर्व भागं ददाते चेत सो तेन व्याकेत वश्यम शुणुयाम तेनाजन्मदत्त अस्माक स निज पिता निजननी तस्ब्धातिश्य युज्यते देही परिचय अन्यथा था गलेका क्षिपा कथम माता आह्वनीये प्रभु शिक्षापयति अहम मातरी वदन एव आहव आनंदमयी दर्शन तो दातव्य किंच क्वचि अवदम दीनाथ जगन्नाथ जगत बहिस्थो नाथ, अहम ज्ञानहीन साधनहन भक्तिन नाहम कि जाने कृपया दर्शन श्री प्रभु हु अती करुण अतिणस्वरेण सस्व कथम स आह्वनीय शिक्षापयति तम करुणस्वर शुवा भक्ता हृदय द्रवीभवती महिमाचरण अश्रुना प्लवते महिमाचरण दृष्टि श्री प्रभु पुनर्वदृद कथम श्याम स्था अष्ट परेद शिवपुर से भक्ता निध्यधुवैद्य शिवपुर भक्ता ते। बहुदूरत सक्लेश आगता प्रभो श्रीरामकृष्णों न पुनः तुष्टि भाव आस्था स्थाशत अत्यसारभूता कहन कथा तेभ्यो निवेदय श्रीरामकृष्ण शिवपुर भक्ता ईश्वर एवं सत्य अनम अं स्वामी उद्यानच ईश्वर तदैश्वर्यचना उद्यानमें पश्य स्वाम वाछति कति जान भक्त आम महोदय क उपाय श्रीरामकृष्ण सदसद्विचार ससत्यम स्वूप अनस्वत व्याक आह्वान भक्त महोदय श्री अवकाश क्वरामकृष्ण सवकाश ध्यान भजन कुरु ये एक न शक्स्ते दिवसुराग दिव्रणाम क्यों सू अमी अवगत यद कुर बहु कार्य करीय अस्त युष्माक आह्वास्त तस्मै स्वप्रतिनिध्यं समर्पय परं विना तद्दर्शनं विना किमपि न सिद्ध्यति कश्चन भक्तः महोदय यदेव भवद्दर्शनं तदेव ईश्वरदर्शनं श्रीरामकृष्णः तद्वचनं पुनर्न गाङ्ग एव तरङ्गः न तारङ्गी गङ्गा एतावान महाजन अहम अमुक सकलाहंकारा नपयती चेत सोधर अहंता स्तूप भक्ति जलशि सम भोग वासने व्याकुलता भोगवासने लाभस्य, ईश्वरलाभस्ता संसारे कुत स स्था श्रीरामक सृष्ट्य स्था तछा तस् मया कामीकाचन द्वारा स विस्म भक्त कथ विस्मतवा कथम तस्रामकृष्ण स चेदरानंद सकदा तदा नान्य संसारम कोपारु सृष्टि न प्रचले तंडुल भाडागारे बृहमजूसु तंडुला सी मूषि तंडुलस्थितीयुरी शपण का एक मुकयी लाजा निष्ठास्वाद ततो कलर मलर तूषिका समस्ता कणर्मर शुर्वा भुंजते तंडुलान्वन कुर पर एक सेर मित मितंडुले चुशगुण संभव कामने कांचनानपेक्षन किियान अक्रूप चिंत रंभा तिलोत्तम किलोत्तम चिता भस्ती प्रतीयते भक्त तल्लाभा व्याकलता कथम न जायते श्रीरामकृष्ण भोगवासनाश विना व्याकलता नो देती कामने कांचन न तृप्तिवेटेज तब्जगन्मा स्म्रदा क्रीड़ा मत्ति तदा मातर न वाचती के खेलिंगे सती तो वदतीतर उपेयटी हृदय से पुत्र कपोतम आश्रि क्रीडति स्म कपोतम आह्वती स्म ऐि यदोतालबेलपरी तोष सन तदेव क्रिम आरेभे तदा कशन परिचयो जन आगम्य अवदत् अहम ीप नयामी एहिटी सकंधम आरह्य अनायास ग्य संसार प्रवेशन नापेक्षते तं भोगवासना जन्मन प्रभृत्व विलीना श्री श्री मधु वैद्यस्य श्रीमधुवैद्य आगमन श्रीमधुसूदनोंम महामंत्र पंचवादन जाता मधुवैद्य समागतः, श्री, श्री करम धायक प्रभो कमजुतायंड बंधा श्री बंधाभ्या बध्नातीभु बाहसती कथयती च ऐहिकपारित्रिको मधुसूदन सहास्यम कवल नाम भारं वृथा भामी सहास्यम कथम नाम कि अवरम नाम च चेतो न भेद सत्यमया तुलायंत्रेण स्वर्णमणिमाक्यादी द्वारा भगवत भारपरीम क्रीय से स्म तदा नव यदा रुक्मणी तुसी कृष्णनामच एकत अलिकत तदा सम्यक सपो न जाता है एदानिम वैद्य ऋतु ऋजुता धाकदंडबंध विधा भूतले शय्या वितता श्री प्रभु हसन भूमिमे शेन वजती राधा या दशमी दशा वृंदावजतीनती भविष्य भक्ता परीत उपा सी श्री प्रभु पुनर्गाय सर्वा सख्यो मिल्वा उपबेषा सरोवरकु प्रभुरपी हसती भक्ता हसती रिजुताधायकदंड सी प्रभु मम कलिता तावा विश्वासो नंभो विकारो जाता वदती तन्न वैद्य स व किष तत परमेव संभोह देह त्यागो है